श्री विष्णु शास्त्र विष्णुसहस्रनामस्त्र शाकर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण छमीणाबर विद्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तन अक्रूर पेशल दक्ष दक्षिण छमणाबर विद्तम वीतभ पुण्यश्रवणकीर्तन कौर्य नाम मनोधर्मः मनोधर्म संताप अनिवेश अवाप्त समस्त कामत्वात् समस्तकाम्वात्मादा तस्त क्रौर्यम से नास्ती अक्रूर है क्रूरता मन का धर्म है यह क्रोध से उत्पन्न होने वाला अभिनिवेश युक्त आंतरिक संताप है आप्त काम होने से कामनाओं का अभाव होने के कारण ही भगवान में क्रोध का भी अभाव है अतः भगवान में क्रूरता नहीं है इसलिए वे अक्रूर हैं कर्मणा मनसा मनसावाचा वपसाच शोभनत्वात पेशल कर्म मन वाणी और शरीर से सुंदर होने के कारण भगवान पेशल है प्रवृद शक्त शीघ्रकारी चक्ष चैतत, परस्मिन् नियतमिति दक्ष बढ़ाचरा शक्ति तथा शीघ्रकार्य करने वाला ये तीन दक्ष हैं ये परमात्मा में निश्चित हैं इसलिए वे दक्ष हैं दक्षिणशब्दी दक्ष दोषो नास्ति शब्दभेदात। अथवा दक्षते ग्छति दक्षिण दक्ष गति इति धातु पाठात दक्षिण शब्द का अर्थ भी दक्ष ही है शब्द भेद होने के कारण यह पुनरुक्त दोष नहीं है अथवा दक्ष धातु का गति और हिंसा अर्थ में प्रयोग होता है इस धातु पाठ के अनुसार भगवान सब ओर जाते और सबको मारते हैं इसलिए दक्षिण है क्षमावता योगिना चृथिव्यादीना च श्रेष्ठ इति क्षमण वर क्षमया पृथ्वी इति वाल्मीकि वचना ब्रह्मांडम अखिल वहन पृथिवी वेण नार्दित पृथिव्या वो वह क्षमण शक्ता अयम तु सर्वशक्तिमत्वात् सकलाह क्रियाह करतुम क्षमत इति वा क्षमणाम्वर है क्षमा करने वाले योगियों में और भार धारण करने वाले पृथ्वी आदि में श्रेष्ठ है इसलिए क्षमणाम वर है वाल्मीकि जी का कथन है राम क्षमा में पृथ्वी के समान है अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हुए भी पृथ्वी के समान उसके भार से पीड़ित नहीं होते इसलिए पृथ्वी से भी श्रेष्ठ होने के कारण क्षमणाम वर हैं अथवा क्षमी समर्थों को कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी कर्म करने में समर्थ हैं इसलिए क्षमणाम वर हैं निरस्तायम ज्ञानम सर्वदा सर्वगोचरम अस्ति इति विदम भगवान को सदा सब प्रकार का निरतिशय ज्ञान है और किसी को नहीं है इसलिए वे विद्वत्तम हैं वेतम विगतम भयम सांसारिकम संसार लक्षणम वा लक्षण व अच्छेत वीतभय सर्वेस्वरवात्यम उत्तवाच्चर्वेस्वर और निमुक्त होने के कारण भगवान का सांसारिक अर्थात संसार रूप भय वीत निवृत्त हो गया है इसलिए वे वीत भय है पुण्य श्रवण पुण्यक्रवण की चाचे पुण्यश्रवण कीर्तन यूनिया नितम्चा परिकीर्त न शुभ नाप्नुयात मानवः इति श्रवणादी फलवचना भगवान का श्रवण और कीर्तन पुण्य रूप अर्थात पुण्य कारक है इसलिए वे पुण्य श्रवण कीर्तन है क्योंकि जो इसे नित्य सुनेगा और जो इनका कीर्तन करेगा उस मनुष्य को इस लोक या परलोक में बुरा फल नहीं मिलेगा इत्यादि वाक्यों से श्रवण आदि का फल बतलाया गया है उत्तारण दुष्कृतिहा पुण्य दुष्वन नाशन वीरहा रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित उत्तारण दुष्कृति पुण्य दुस्वपनाशन वीर रक्षण सतवन पर्यवस्थि संसार सागरादुतराती उत्तारण संसार सागर से पार उतारते हैं इसलिए उत्तारण है दुष्कृति पाप संहिता हती दुष्कृति ये पाप पापकारिणस्थान हनती थी वा दुष्कृति पाप नाम की दुष्कृतियों का हनन करते हैं इसलिए दुष्कृतियाँ है अथवा जो पाप करने वाले हैं उन्हें मारते हैं इसलिए दुष्कृतियाँ है, स्मरणादि कुरता सर्वेशा पुण्यम करोती थी सर्वेशा श्रुति स्मृति लक्षणया वाचा पुण्य माचष्टी वा पुण्य स्मरण आदि करने वाले सब पुरुषों का पुण्य कर्म संपन्न करते हैं इसलिए अथवा श्रुति स्मृति रूपवाणी से सबको पुण्य का उपदेश देते हैं इसलिए पुण्य है भावनोनर्थ से सूचकान दुस्वपनाशयति ध्यात स्तुतः कीर्ति पूजित चेती दुस्वप्ननाशन ध्यान स्मरण कीर्तन और पूजन किए जाने पर भावी अनर्थ के सूचक दुस्वपनों को नष्ट कर देते हैं इसलिए दुस्वप्न नाशन है संसार रूप दुस्वप्न का नाश करने वाले हैं इसलिए भी दुस्वप्न नाशन है विविधा संसारिणाम गतिर्मुक्ति प्रदान न हनती थी विरा संसारियों को मुक्त देकर उनकी विविध गतियों का हनन करते हैं इसलिए वीरहा है गुणम रख्षन, सत्व गुणम अधिष्ठा जगत्र रक्षण नंद्यादि कर्तरी लु सत्वुण के आश्रय से तीनों लोकों की रक्षा करने के कारण रक्षण है यहाँ नंदादिगण गण मानकर रक्ष धातु से कर्ता अर्थ में लु प्रत्यय हुआ है सन्मार्गवर्तिन सन तद्रूपेण विद्या विनय वृद्ध सा एव वर्तत इति संत संतमार्ग पर चलने वालों को संत कहते हैं विद्या और विनय की वृद्धि के लिए संत रूप से भगवान स्वयं ही विराजते हैं इसलिए वे संत हैं सर्वा प्राण रूपेण जीवयन जीवन प्राण रूप से समस्त प्रजा को जीवित रखने के कारण जीवन है परिथ सर्वतो विश्व व्याप्यावस्थित पर्यवस्थि विश्व को पिता सब ओर से व्याप्त करके स्थित है इसलिए पर्यवस्थित है अनूपोनंत जीत मनुर्भ चतुरसो गभीरात्माधसो व्या सोच अनूप अन जित मनु भयापह चतुरस्र गभरात्मा विदिश व्याधीश दिशा अनंता रूपण्य स्थितस्येति स्थितेति अनतूप विश्व प्रपंच से स्थित हुए भगवान के अनतूप इसलिए वे अनंतूप अनंता अपरमता श्रीपरा शक्तिर से अनत्री पारस्य शक्तिर्विवृद्धव श्रूयते श्रुते भगवान की स्त्री अर्थात पराशक्ति अनंत ज्ञानी अपरिमित है इसलिए वे अनंत स्त्री है श्रुति कहती है इसकी पराशक्ति विविध प्रकार की ही सुनी जाती है मन्यो क्रोधो जितो ये न सह जित मन्यो हो जिन्होंने मन्यो अर्थात क्रोध को जीत लिया है वे भगवान जित मन्यु हैं भयम संसारजम पुंसा अवघ्न भयापह पुरुषों का संसार जन्य भय नष्ट करने के कारण भयापह है न्याय समेत चतुरस्र पुसा कर्मानुरूप फलम् प्रयति प्रयक्षती पुरुषों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं इसलिए न्यायुक्त होने के कारण चतुरस्र आत्मास्वरूपम चित्त वा गभर परीक्षेम अशत्यम अस्ेती गभरात्मा भगवान का आत्मा स्वरूप अथवा मन गभीर है उसका परिच्छेद परिमाण नहीं किया जा सकता इसलिए वे गभरात्मा हैं विविधा फलां अधिकारीभ्यो विशेषेण दिशती विदिशा अधिकारियों को विशेष रूप से विविध प्रकार के फल देते हैं इसलिए भगवान विदिश हैं वि विविधाज्ञा सक्रादीनाम कुरन व्याधिश इंद्रादि को विविध प्रकार की आज्ञा करने से व्याधिश समस्त नाम कर्म फलानि दिशन वेदात्मना दिशा वेद रूप से समस्त कर्मियों को उनके कर्मों के फल देते हैं इसलिए दिशा है अनादि अनादिमी सुवीरोंगद जननो जन जन्माक्रम अनाभु लक्ष्मी सुवीर धुचिरांगद जनन जन जन्मा भीम भीम पराक्रम आदि कारणम अस्य न विद्यत इति अनादि सर्व सर्वकार के कारण होने से भगवान का कोई आदि अर्थात कारण नहीं है इसलिए वे अनादि है भूराधार भूव सर्वभूताश्रय प्रसिद्धाया भूम्या भूवोपि भूरिति भू भु भूर्भुव भू भु आधार को कहते हैं भूव अर्थात समस्त भूतों के आधार रूप से प्रसिद्ध भूमि की भी भू आधार है इसलिए भगवान हुआ है अथवा न केवल कवलमसो भू भुव लक्ष्मी शोभा चेति भुवो लक्ष्मी अथवा भू भुर भूर्लोक भुव भुवर्लोक लक्ष्मी आत्म विद्या। आत्म विद्या विद्या आत्मविद्या आत्मविद्याम स्त्री स्तुत भूम्यंतरिक्षयो शोभित सोभेति वा भूर्भुओ लक्ष्मी अथवा पृथ्वी के केवल आधार ही नहीं बल्कि लक्ष्मी अर्थात शोभा भी वे है इसलिए लक्ष्मी है अथवा भूर्लोक को भू और भुवन लोग को भुव तथा आत्मविद्या को ही लक्ष्मी कहा है श्रीस्तुति में कहा है हे देवी आत्मविद्या भी तू ही है अथवा भूमि और अंतरिक्ष की शोभा है इसलिए ही भगवान भूर्भुवो लक्ष्मी है शोभना विध विविधा ईरा गतियों यश स सुवीर है शोभनम विविधम ईरते इति वीर है जिनके विविध ईरा गतियां सु है वे भगवान सुवीर हैं अथवा वे विविध प्रकार से सुंदर इरन स्फुरन करते हैं इसलिए वे सुवीर हैं रुचिरे कल्याणे अंगदे अस्ेतिचिरांगद भगवान के अंगद भुजबंध रुचिर अर्थात कल्याण रूप है इसलिए वे रुचिरांगद हैं जंतूं जनयन जननः ल्यूट विधौ बहुल कर्तरी ल्यूट प्रत्यय प्रयोग वचनादिवत जंतुओं को उत्पन्न करने के कारण जनन है कृत्य लूटो बहुलम इस ल्यूड विधायक सूत्र में बहुडम शब्द का उपादान होने के कारण प्रयोग वचन आदि शब्दों की भांति यहां कर्ता अर्थ में ल्यूट प्रत्यय हुआ है जनस्य जनिमत् जन्म उद्भव तस्दि मूल इति जन जन्मादि ही जन्म लेने वाले जीव के जन्म अर्थात उत्पत्ति के आदि यानी मूल कारण हैं इसलिए जन जन्मादि है भय हेतुत्वाद् हेतुत्वाद भीम भीमादोपादानेपातनात्म भयम वज्रमुद्यतम श्रुते है भय के कारण होने से भीम है पादाने इस सूत्र के अनुसार भीम शब्द का निपातन किया गया है मंत्रवर्ण कहता है महान भय रूप वद्र उद्यत अर्थात उठा हुआ है असुरादीना भय हेतु पराक्रमो सवतारे भीम पराक्रम अवतारों में भगवान का पराक्रम असुरादिकों के भय का कारण होता है इसलिए वे भीम पराक्रम है आधार निलय अवधाता पहास प्रजाग्रह ऊर्ध सत्पथाचार प्राणत पणव पड़ा आधार निलय अधाता धाता पुष्पहास प्रजागर ऊर्धग सत्पथाचाराणद प्रणव पड़ पृथिव्यादीना पंचभूता आधाराण आधारवात् आधार निलय पृथ्वी आदि पंचभूत आधारों के भी आधार है इसलिए परमेश्वर आधार निलय हैं स्वात्मना धृत सो धाता इति धाता नदृत सभीर परिभाषेन्दुशेखरे क प्रत्य संहारसम सर्वा प्रजाधयती पिबती धेटपाने इति धातुः अपने आप स्थित हुए भगवान का कोई और धाता बनाने वाला नहीं है इसलिए वे अधाता है यहाँ नदृश्य इस सूत्र से प्राप्त होने वाला कप प्रत्यय का समासांत विधि अनित्य होती है इस परिभाषा के अनुसार अभाव है अथवा प्रणय काल में संपूर्ण प्रजा का ध्यन अर्थात पान करते हैं इसलिए धाता है यहाँ धाता शब्द में पान अर्थ का वाचक धेट धातु है मुकुलात्मना स्थिता पुष्पाण हासवत प्रपंच रूपेण विशोति पुष्पहास कलिकाल कलिकारूप से स्थित पुष्पों के हास खिलने के समान भगवान का, का रूप से स्थित पुष्पों के हास खिलने के समान भगवान का प्रपंच रूप से विकास होता है इसलिए वे पुष्पहास हैं नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वाद प्रकर्षेण जागरती थी प्रजागर नित्य प्रबुद्ध होने के कारण प्रकर्ष रूप से जागते हैं इसलिए भगवान प्रजागर है सर्वे सामूपरी तिष्ठन ऊर्धग सबसे ऊपर रहने के कारण उर्ध्वग है सताम कर्माणी सतपथास्ताचरत्ये सी सतपथाचार सत्पुरुषों के कर्मों को सतपथ कहते हैं उनका आचरण करते हैं इसलिए सतपथाचार हैं मृतान परीक्षित प्रभृति जीवयन प्राणद परीक्षित आदि मरे हुओं को जीवित करने के कारण प्राणद हैं प्रणवों नाम परमात्मनो वाचक ओंकार तदेदोपचारेण प्रणव परमात्मा के वाचक ओंकार का नाम प्रण है उसके साथ अभेद का उपचार अर्थात व्यवहार होने से परमात्मा प्रणव है पढ़तिर पढ़तिव्यवहाराथ तुवन पड़ सर्वाणी रूप्रधीरो नाबाण कृप्वादन यस्ती पुन्यानि सर्वाणि कर्माणि पणं संग्रहियाधिकारीभ्य तत्फलम प्रयक्षिति वक्षणयापण पणधातु का व्यवहार अर्थ है व्यवहार करने के कारण भगवान पढ़ है श्रुति कहती है धीर पुरुष सब रूपों को विचार कर उनके नाम की कल्पना करके कहता हुआ स्थित होता है अथवा समग्र पुण्य कर्मों का पण रूप से संग्रह करके अधिकारियों को उनका फल देते हैं इसलिए लक्षणावृत्ति से पढ़ कहे जाते हैं